द्रम कर्णे संवा भद्र पशे माक्ष स्थिर सुंध से मेतु ओ शांति शांति थर्वैध्य प्रश्न परिषद तृतीय प्रश्न के ष्ठ मंत्र कोई विचार चल रहा था जो कि कौशल्य अश्लायन का प्रश्न था इसमें वो प्राण की उत्पत्ति कहा से होती है और किस निमित्त से यहां आता है और शरीर की रक्षा किस प्रकार से करता है और किस को लेकर के उत्क्रमण करता है अंतिम अवस्था में किस के साथ उत्क्रमण करता है और बाह्य जगत को कैसे धारण करता है किस प्रकार और अध्यात्म जगत को कैसे धारण करता है ये प्रश्न मिला के एक प्रश्न था तो उसमें से प्राण कहाँ से आता है ये उत्तर हो गया आत्मा से और किस निमित्त से आता है मन निमित्त बनता है प्राण को आने के लिए मन माने पूर्वकालीन मन पूर्व शरीर में जो मन था वो मन में विषय भोगने की इच्छा हो गई भोगों की इच्छा हो गई इच्छा होने पर कर्म किया उसने कर्म किया कर्म उस जीव ने कर्म किया कर्म के अधीन होकर के शरीर मिला है तो इस शरीर में आया प्राण आया किस मन के कारण आया थी पूर्व शरीर में जो था मन उस समय की जो इच्छा प्रबल होकर के कर्म किया था उसके फल रूप में इस शरीर मिला है अभी बहुत बन रहा है मन है। और यहां आकर के किस तरह से यहां पर करता है शरीर धारण करता क्या अपने को ही पांच प्रकार से विभक्त करके शरीर धारण करता है कहा था अन्य इंद्रियों को भी अपने को भी विभक्त करेगा अन्य इंद्रियों को तत्व स्थान देगा चक्ष इंद्रियों को तत्व गोलक दे करके जैसे राजा एक एक गाँव नियुक्त कर देता है व्यक्तियों को ग्रामीण की रक्षा के लिए उसी प्रकार ये भी मुख्य प्राण ये काम करता है इंद्रियों को तत्व गोलक दिया है शरीर की रक्षा के लिए है और स्वयं अपने को पांच भाग में बांट कर के काम तो उसमें से चक्ष पायु और उपस्थित इंद्रियों की रक्षा करता है अपान रूप अपान गति से रक्षा करता है और मुख और नाशिका के माध्यम से चक्षु स्रोत्र में बैठकर रक्षा करता है स्वयं प्राण मुख्य प्राणी की रक्षा करता है और समान बनकर के नाभि प्रदेश में रहकर खाया पिया अन्नों को रस का समान रूप से वितरण करने का काम करता है वहां नावी से बाहर माने नाड़ियों में प्रदान करने का काम करता है समान वृत्ति से ये चल रहा है अब आगे ब्यान वृत्ति से क्या काम करेगा कि वो जो नाभि से प्रविष्ट हुआ तो अन्न का शार है उसको पूरे शरीर में फैलाने का काम करेगा ब्यानबाइ जो ब्लड प्रेशर बोलते हैं वही है व्यामबाई है एक तरह का वो बतलाना है इसीलिए कहा था हृदय ही ऐसा आत्मा इत्यादि कहा मैंने यहां पर यह आत्मा हृदय में है हृदय देश में बुद्धि है वही बुद्धि में उपलब्धि होनी है तो आत्माकार वृद्धि वही होनी है आत्मा हृदय में है अत्र ए, एक एक सदम नाड़ी नाम इसमें एक सौ एक, एक नाड़ी मुख्य नाड़ी है हृदय में अत्र वन हृदय अश्विन ऐसा है एक सौ एक, एक मुख्य नाड़ी है बड़ी नाड़ी धमनी बोलते शीरा बोलते नाड़ियों का अने, अनेक है बड़ियों को धम नाड़ी बोलेंगे धमनी बोलेंगे शीरा बोलेंगे कुछ पतली नाड़ियां हैं, कुछ बड़ी नाड़ियां है मोटी हैं। अत्र, अत्र हृदय एक तक शतम एक सौ एक जो प्रधान नाड़ी है नाड़ी नाम ताशाम एक शतम एक हो जाए एक सौ नाड़िया ना ताशाम नाड़ी नाम उन, उन नाड़ियों का एक नाड़ी एक सौ एक शतम का ना ये एक अधिक सर हाँ एक अधिक सर है तो उन नाड़ियों का शतम शतम एक, एक, एक एक एक का सौ सौ गुणा होगा एक सौ एक का सौ सौ का गुणा होगा माने दस हजार एक सौ हो जाएंगे फिर वो तो जो दस हजार एक सौ बन गए उनके बाद बहत्तर बहत्तर हजार की थी थी फिर संख्या निकलेगी नाड़ियां निकलेगी उनसे ये कहा एक एक का श्याम द्वा सप्तति द्वा सप्तति प्रतिशाखा नाड़ी ये तो शाखा नाड़ी और एक प्रतिशाखा नाड़ी मूल नाड़ी हो गई और शाखा नाड़ी हो जाएगी दस 10 पर प्रतिशाखा नाड़ी हो जाएगी अब बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक ये बने पूरा मिला करके। है? इतने नाड़ी, नाड़ी सहस्त्राणी माने ये जो हैं सहस्र है द्वासपी सप्त ऐसे करना बहत्तर बहत्तर हजार प्रतिनाड़ा सा भवंती इतना शाखा हो जाते हैं आशु ब्यानस इन नाड़ियों में व्याम भाई विचरण कर है विचरण करके शरीर की रक्षा करता है तो जो खाया हुआ अन्न को पूरे शरीर में फैलाने का काम कर रहा है ये कह रहे हैं खाया का जो रस है मध्यम है पिया हुआ जल का जो मध्यम है रस है उसको पूरे शरीर में फैला करके सप्तार के रूप में परिणत करा करके शरीर की पुष्टि करने रहा है यह कह तो ये इसका आप टीका देखे थोड़ी ब्यानश नाड़ी रूपम स्थानम दर्शित नाड़ी नाम उत्पत्ति स्थान बतुमार बन वायु का स्थान नाड़ी है ये दिखाना है किंतु इसके लिए पहले नाड़ियों की उत्पत्ति का स्थान बदलाते हैं नाड़ी कहां से उत्पन्न होती है यह मुख्य बदलाना तो है ब्यान वायु के स्थान है नाड़ी उसको बदलाने के नाड़ियों की उत्पत्ति पहले दिखाना चाहते हैं कारगृदी इत्यादि का इसके लिए भूमिका बनाते हैं हृदय हृदय काशे आत्मा आत्मना लिंगात्मा हृदय जिससे कि हृदय में ये आत्मा आत्मा कैसे पुंडरीकाश पुंडकांसपिंडपरछि हृदय काशे आत्म हृदय हृदया काश कैसा है वो पुंडरिक का आकार कमल के आकार का है आठ जिसको बोलते हैं माने खिला हुआ कमल नहीं जो कोपली अवस्था के कमल है उस तरह का नीचे लटका हुआ है पुंडरिक आकार पुंडरिक कहते हैं कमल को पुंडरीक आकार वाला कमल के आकार वाला मांस पिंड पर छीनने जो हृदय यही होता है मांस पिंड पर एक टुकड़ा है मांस का टुकड़ा है उसमें हृदया काश है उस हृदय काश में यहा आत्मा यह आत्मा कैसा आत्मा आत्मा आत्मना संयुक्त हो लिंगात्मा जो मुख्य आत्मा से संविष्ट हुआ लिंगात्मा जीवात्मा मुख्य आत्मा है वहां जहां पर घटाकाश होगा वहां महाकाश जरूर होगा वो तो घटाकाश महाकाश से संयुक्त ही होगा ये ध्यान देना है जो उबारी विशिष्ट होगा वहां मुख्य मूल तो रहेगा ही रहेगा ये आत्मा मैंने आत्मना संयुक्त मुख्य आत्मा से संयुक्त हुआ जो लिंगात्मा है जिसमें लिंगा लिंग उपाधि वाला आत्मा को लिंगात्मा कहा लिंग शरीर मैंने सूक्ष्म शरीर जिसको उपाधि है मनाली इसने लिंगात्मा कहा यह आत्मा है यहाँ हृदय में अत्र अत्र माने इस हृदय में अब नाड़ियों की चर्चा निकालते हैं जिस हृदय में आत्मा है उसी हृदय में इतने नाड़ी है कहने जाते वहां पर व्यांग नाड़ियों करेगा ये मुख्य बात बताना है अत्र मैंने अश्विन हृदय इस हृदय में एक एक एक शतम एकोत्तर शतम ये जो यानी ये तद करके अति नजदीक के बना के दिखा रहे ये जो है ना 101 सौ एक नाड़ी यहां है हृदय में मुख्य नाड़ी 101 सौ एक है अत्र बने असम हृदय ये तद एक शतम एकोत्तर शतम एक शतम एक में एकोत्तर शत समझना एक अधिक है ऐसा एक शतम संख्या संख्या से 101 संख्या से प्रधान नाड़ी नाम उस संख्या से युक्त है प्रधान नाड़ी नाम मुख्य नारी है ये, है, ये तो स्वतंत्र है अन्य उपनिषद में आए यह चर्चा है ये मुख्य नाड़ी है ना, प्रधान नाड़ी नाम भवन भवती प्रधान नाड़ी का संख्या से एकोत्तर शतम भवती वहां हमने करना एकोत्तर शतम शब्द एक वजन मान्य क्या होता है एक शब्द एक वचन है द्वि शब्द द्विवचन है और त्रीस से लेकर के अठादशन में चलते हैं। अठारह तक जो चले थे बहुवचन भी चलेगा और एक और विंशति जब विंशति आ जा जा जाए और सतम तक एक वचन में चलेगा विंशति एक विंशति एक ही वचन है द्वा विंशति वचन एक ही है दो के बाईस के चलते विंशति आ गया त्रिपत आदि सब एक वाली है कहां तक सतम तक एक वचन फिर आगे जैसे होगा बहुवचन होगा इसलिए यहाँ ये जो भावती का अन्वय कहा के साथ होगा संख्या प्रधान नाड़ियों संख्या के माध्यम से प्रधान नाड़ियों का 101 हो जाती है प्रधान इतनी हो जाती है एक तासाम अब जो एक सौ है तासाम उन नाड़ियों का तासाम उन नाड़ियों का 101 है मुख्य नाड़ी उनका सतम शतम एक, एक, एक, एक प्रधान नाट्य भेरा वो एक एक जो प्रधान नाड़ी थे उनके भेद हो जाएंगे सतम सतम सौसव हो जाएंगे सब का गुना होगा सब में प्रधान नाड़ी 101 हैं तो उनका सतम सतम एक एक, एक एक का एक-एक हम माना जो एक सौ एक निय हैं उनका सतम सतम विपस कर दिया सौसव करके सब का सौसव होना है 101 का सौसव भेद हो जाएंगे सा सतम सतम एक एक एक-एक का सौ एक एक एक सौ प्रधान नाट्य भेदा प्रधान नाड़ियों में भेद माने विशेष हो जाएंगे ये माने एक नाड़िया निकल जाती है पुनरअपि फिर उसके बाद जितने बन गए सौ एक सौ एक के सौ के गुणा करने पर जितने बने हैं दस हजार एक सौ बने हुए हैं उनमें फिर अब और नाड़ी निकलेंगे बहत्तर बहत्तर हजार प्रत्येक में ये बोलना चाह रहे हैं पुनरअपि फिर दोबारा कर जो टोटल मिला हुआ है उसको दोबारा करो आप फिर दस हजार एक सौ बने थे उनका भी पुनर्वि फिर भी द्वासप्त द्वासप्त माने बहत्तर बहत्तर ऐसा आता है। आया द्वासप्त माने बहत्तर होता है हिंदी में तो बहत्तर बोलते हैं द्वा सप्तति द्वि अधिक आठ सप्तति द्वासप्त दो अधिक सप्तति बोलते हैं द्वा सप्तति द्वासप्त वहां सहस्त्राणी के साथ अन्य वो हुआ उसका ध्यान देना द्वे द्वे सहस्त्र अधिके द्वे द्वे अधिके सप्त दो दो हजार अधिक जिसमें सप्तति हो सत्तर हो दो, दो दो हजार अधिक सत्तर को क्या बोलेंगे द्वासप्त सहस्त्राणी दो दो हजार जिसमें ज्यादा हो ऐसे सत्तर तो आएगा ये ये कहा बहत्तर बहत्तर हजार एक पुनरअी द्वार सप्त सहसरे अधिके सप्ततिष्ट ये कहा दो हजार अधिक सत्तर सत्तर हजार ये हो जाएगा दो दो हजार अधिक सप्तर सत्तर हजार है द्वार सप्त सहस्राणी ऐसा करके बना मैंने इसको कहा तो बन जाएगा द्वास्राणी ये बनना है ऐसा होगा सहस्त्राणी सहस्त्राण द्वास प्रतिशा नाड़ी सहस्त्राणी अथवा इस तरह से भी कर सकते हजारों का बहत्तर कर देना ये ये तरह से भी बिगड़ा निकाल सकते हजारों हजार का बहत्तर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये भी वही है द्वि अधिक सत्तर हजार 2000 अधिक सत्तर अथवा हजार का बहत्तर बात एक ही है सहस्राण्वार सप्तति ऐसा भी कर सकते क्यों करिए किया ये दूसरी व्याख्या टीकाकार इसको समझाएंगे क्यों ऐसा किया है पहली व्याख्या में क्यों ऐसे छोड़ के फिर दूसरी व्याख्या निकाली सहस्राण द्वारा सप्तः थी टीकाकार स्पष्टीकरण कर देंगे तो सहस्राण द्वारा शब्द में हजारों का बहत्तर मैंने वही बहत्तर हजार होना बहत्त। है वो ये होगी अब प्रतिशाखा नाड़ी है, शाखा नाड़ी नहीं है प्रतिशाखा नाड़ी है पहले मूल नाड़ी उसके बाद शाखा नाड़ी उसके बाद प्रतिशाखा माने शाखा के शाखा है ये मूलनाड़ी एक सौ एक है उनकी शाखा हो गई शाखा नाड़ी 10 दस दस हजार तो, एक ये प्रतिशाखा नाड़ी है प्र... अब कितने बनते हैं अब बहत्तर हो रहे हैं ये बता दी बहत्तर बहत्तर जा सहस राणी मानी प्रति प्रति नाड़ी शतम कहते जो सौ नाड़ी आपके गुना करके निकाला गया था 101 का सौ का गुना किया था आपने जो सत सौ नाड़ी है आपके जो शाखा नाड़ी थी उसके क्या है प्रति प्रति कर कहा? करके कहा प्रत्येक करके विपसाह है माने प्रत्येक में लेना एक में नहीं प्रत्येक में प्रति प्रति ऐसा है मानी बीपसाह कर्थ लेना व्याप्तों में इच्छा दिपसा पूर्वक आपकी व्याप्त धातु से सम करेंगे तो बीपसा शब्द बनता है है इच्छा संपूर्ण को लेने की इच्छा को विपक्षा कहा जाता है करके फिर अप्रत्याप लगाएंगे फिर टाप लगाएंगे तो बिक्सा बन जाएगा संपूर्ण को लेने की इच्छा को विप्सा कहते हैं विपसा में क्या होता है वित्त विप्सा योग सूत्र है आविक्स में और विप्सा में पूरे पदों का दित्व हो जाता है वर्णित्व करने वाले सूत्र तो है यहां आनंदी चाहिए पद करने वाले सूत्र ये आदि सूत्र पद को दित्व करते हैं पूरे पद जो बना हुआ है उसको दित्व करते है। दित्व कर। प्रति प्रति यहां बीपसा अर्थ में सबको लेने की इच्छा है सर्वस्व ऐसा सूत्र का अधिकार चलता है वहां पूरे पदगतितों का अधिकार चलता है अष्टम अध्याय में में उसमें नित्य विक्षादी सूत्र आते हैं प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रत्येक जो नाड़ी सौ नाड़ी थी गुना करके जो सौ सौ आपने किया था उसके संख्या के द्वारा संख्या प्रधान नाड़ियों कम सहस्त्राणी भवन थी प्रधान नाड़ियों का सहस्त्राणी भवन थी हजार हो जाते हैं ये कहा अच्छा आंसू नाड़ीसु ब्यानो वायुष चढ़ती इन नाड़ियों में आशुपुलिंग में ये बनता है स्त्रीलिंग में आसू इन नाड़ियों में नाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है आशु नीशु इन नाड़ियों में ब्यानो वायुष चरती ब्यान वायु विचरण करता है ब्यानो व्यापनात् बान क्यों कहा कहते व्यापन करता है सब पूरे शरीर को व्याप्त करके बैठा हुआ है इसलिए उसको ब्यान कहा व्यापनात्न पूरे शरीर में व्याप्त है फैला हुआ है तो इसलिए उसका नाम व्याम पड़ता है प्राण की वृत्ति विशेष है व्याम वाली सामान्य की वृत्ति विशेष है व्याम हो व्यापना आदित्यादि रस्म योग हृदया सर्वत्रो गामी भी नाड़ी भी सर्वदेह सम्याप्त व्यायाम होकर देखो जी दृष्टांत्या जैसे सूर्य अपने किरणों से संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है किरणों के माध्यम से सूर्य संपूर्ण जगत को व्याप्त करता है अपने रोशनी के माध्यम से किरणों के माध्यम से आदित्य से रश्मिया जो होती है ठीक इसी प्रकार हृदयात सर्वतो का नाड़ी भी ये जो ब्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है उन नाड़ियों के माध्यम से जो हृदय पूरे में फैली हुई नाड़ियां ऊपर नीचे दाया बाया सर्वत्र नाड़ी फैली है जैसे सूर्य एक है किंतु किरण ऊपर भी उर्दल भी जाते हैं भी जाते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब दिशाओं में फैली जाती है किरण है तो अपने किरणों के माध्यम से सूर्य सर्वत्र व्याप्त होता है ठीक इसी प्रकार ब्याजवायु नाड़ियों के माध्यम से नाड़ी पूरे शरीर में व्याप्त फैली हुई है जैसे मत जाल होता है उस प्रकार बनी हुई है यह है। पूरे जाल ये क्या संकुना पर्ण इत्यादि जैसे पत्त जो सड़ जाते हैं तो पता लगता है उसमें जाल एक मिलता है इसी प्रकार है नाड़ी ऐसी है उनके माध्यम से ये ब्यान वायु पूरे शरीर में व्याप्त है जाना चाहते जैसे सूर्य व्याप्त होता है रश्मि के माध्यम से पूरे संसार में इसी प्रकार ब्यान इन नाड़ियों के माध्यम से जो बह, ये जो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक नाड़ी बनकर के पूरे शरीर में जाल बना हुआ है उसी जाल में मांस का लेपाई कर दिया है नहीं तो मांस ठीक था नहीं है। आशु नाड़ीशु ब्यानोभाव चरती कहा व्यानोव्या अच्छा हो गया आगे कहते हैं संधि स्कंध मर्म विशेषणा शु, प्राणापान वृत्ति मध्य उद्भुत वृत्तिर वीरवत कर्म करता कहते इसके विशेष रूप से इसकी जो वृत्ति दिखाई पड़ती है ब्यानबाइ को कहा कहते हैं संधियों में संधि जगह जोड़ संधियों में और मर्म स्थान है संधि स्कों में है संधि में है और मर्म देश जो विशेष विशेष स्थान है वहां विशेष प्राण प्राणापाण वृत्तियों से और प्राण और अपारण वृत्ति के संधि काल में ब्यानबाइ माने ना तो आप ऊपर श्वास फेंक रहे हैं, ना भीतर खींच रहे हैं। उस काल में ब्यान वायु वृत्ति विशेष विशेष रूप से प्रकट होता है कृषि को कहा प्राण अपान वृत्ति मध्य ये दोनों मध्य भाग मध्य में मैंने संधि काल में प्राण वृत्ति अपान वृत्ति के बीच अंतराल अवस्था है मध्य भाग में उद्भूत वृत्ति वीर वृत्ति वाला होता है उसको मान जो ब्यावायु की वृत्ति दिखाई पड़ती है ब्यान वायु है पता लगता है श्वास भी नहीं ले रहे हैं खींच भी नहीं रहे छोड़ भी नहीं रहे ले भी नहीं रहे संधिकाल है मध्यस्थान में, उद्भूत उद्भुत वृत्ति वाला होता है और वीरबद कर्मा भवती जो बलशाली कर्म करना होगा कोई उस काल में व्याम विशेष रूप से देखी जाती है कुछ उठाना हो वजन उठाना हो न श्वास न श्वास छोड़ा जाता है न खींचा जाता है रोक करके काम होता है वो व्यायाम वायु काम करता हो इत्यादि कहा टीका देखिए लिंगात्मक लिंगात्मक होते हृदय को लिंगात्म का स्थान बताया मैंने लिंग रूप उपाधि का आत्मा लिंग रूप उपाधि जीवात्मा लिंगात्मा लिंग उपाधि लिंगात्मा जिस आत्मा की उपाधि लिंग शरीर है ऐसे को लिंगात्मा बोला उस हृदय ही ऐसा आत्मा बोला था तो आत्मा मैंने हृदय में कहा ये लिंगात्मा को कहा तो कैसा है ये बताना चाहते हैं हृदय त्म लिंगात्मक स्थान उगते तो है प्रयोजन तो, इसका प्रयोजन क्या होगा मान जीवात्मा, जीवात्मा का स्थान लिंग शरीर विशिष्ट जीवात्मा है सूक्ष्म शरीर विशिष्ट जीवात्मा का स्थान हृदय इसका प्रयोजन क्या होगा प्रयोजन तो प्रयोजन उगते है प्रयोजन तो इसको कथन करने से प्रयोजन क्या निकलेगा के योगिनो नाविस्क से नाड़ी उत्पत्ति स्थानत्म बद कुछ योगी लोग मान वेदांति लोग योगी माने वेदांति यहाँ ये जो नाभी का केंद्र नाभी के जो ग उसको मानते हैं नाभिश कंध को मानते हैं उसका खंडन करना है यह आत्मा हृदय देश में है और नाड़िया भी हृदय देश से बंटवारा होती है ये कहना चाह रही ये यहां कहना चाहते हैं कि इसका ये, ये प्रयोजन यही है के कुछ वेदांत के एक देश ही होंगे चाहे जो भी होंगे योगी माने वेदांति ही है कुछ योगी लोग नाभि से जो नाभि है केंद्र माने गांठ है नाभि का गांठ है वह नाड़ी उत्पत्ति स्थान तो मतलब के उत्पत्ति स्थान नाभि है नारी से ना, नाड़ी उत्पन्न होती है मुख्य केंद्र वह है ऐसा मानते हैं तकरण निरा उसको निराकरण होता है क्या बोलने से कृति ही ऐसे लिंगात्मा बोलने से ऐसे होगा कहते तत्व लिंगात्मा संचरणार्थ नाट्य उसी हृदय में ही तत्र हृदय में ही ये लिंगात्मा को संचरण करने के लिए नाड़ी है क्योंकि तो यह जीवात्मा घूमेगा नाड़ी के माध्यम से घूमना होगा हृदय में ही है नाड़ी यह सिद्ध होता है वैसे तो सतम जाएगा हृदय से नाट्य स्पष्ट किया अन्य ऊपर प्रश्न ही है हृदय में कहा नाड़ी कहा हृदय में किन्तु तो कुछ योगी लोगों का कहना है नाभी का केंद्र ये नाड़ी का केंद्र नाभी कहते हैं तो खंडन करने के लिए कहा लिंगात्मा शब्द दिया हृदय देश बताया ये कहा टिकार ने नाड़ी भी प्रत्य इत्यादि श्रुति है कहते हैं ये जो जीवात्मा है ना सुशुक्ति काल में कहा जाता है पूरी तत्व नाड़ी में जाता है जिन नाड़ियों में था वहां से हट करके पीछे हट करके चला जाता है और हृदय जैसे सुशुक्ति काल में हृदय में होता है जीवात्मा ये भी श्रुति है ये भी कहा तथ लिंगात्मा हृदय स्थान जब लिंगात्मा का स्थान हृदय हो जाता है तो संचार, संचार मार्ग भूत नाड़ी नाम अपनी उसके संचरण करने का घूमने फिरने का जो मार्ग होगा नाड़ी के माध्यम से होगा वह नाड़ी नाम अपनी हृदय जब जीवात्मा हृदय में है उस जीवात्मा को घूमने फिरने के लिए जगह भी वही होना चाहिए मार्ग वही नाड़ी के मार्ग से है ए, एक से ऊपर जाना है विश्व कन्या उत्क्रमण भवन इत्यादि है तो वही होना चाहिए ऐसे किया अन्यथा यदि नहीं मानेंगे नाभि का नाड़ी का केंद्र नाभि को मानेंगे और आत्मा को हृदय में मानेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा ये कहना चाहते हैं क्या चाहते हैं अन्यथा प्रदेशांतरस्त नाड़ी नाम नाड़ी अन्य प्रदेश में कहा नाभी में यदि माना जाए उन योग के माध्यम से अन्य प्रदेश में कहा है नाभि में उन नाड़ियों का तन मार्ग तो अयोगा तो हृदय में रहने वाला आत्मा का मार्ग होना संभव नहीं होगा अन्यत्र रहने वाले अन्यत्र व्यक्ति का कैसे मार्ग बनेगा नहीं हो सकता इसलिए द्वासप्त सहस्त्राणी हृदया है बहत्तर हजार नाड़ियां हृदय से निकलती हैदयात पूरी तत्म अभिप्रतिष्ठान है, ये ये भी है। अभी एक नाड़ी जो एक स... सौ एक में से जो तो मुख्य एक नाड़ी है उनमें से बहत्तर हजार नाड़ी निकलती है करके आए पूरी तत्व नाड़ी में निकलते हैं प्रत्येक में निकलना है उन्होंने बहत्तर तो करके ये भी शब्द है कहा कहीं श्रुति है ये भी दप्त सूरी तत्म अभिप्रतिष्ठान पूरी तत्विंग आत्म आत्मा उपाधि तदयोग कहा लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर को आत्मा क्यों कहा लिंग शरीर से जो लिंग शरीर है उसको आत्मत्व तो कैसे कहा मान त्मा आत्मा आत्मा, आत्म संयुक्तों का आत्मा जो है आत्मा के साथ संयुक्त आत्मा है, सूक्ष्म शरीर से संयुक्त आत्मा ये लिंग शरीर का आत्मना कैसे बोल दिया यहां में इसके ऊपर कहा लिंग शरीर से आत्मत्व लिंग शरीर मैंने सूक्ष्म शरीर जो मना है उनको आत्मा क्यों कहा उसका कहने का मतलब उपाधित्व उपाधि आत्मा की उपाधि होने से उसने आत्मा को प्रयोग कर दिया कैसे होता है जिसके उपाधि होगी वैसे कैसे होगा तो बोलते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं इसके यथा बन्नी उपाधेर अय गोलका अग्नि अग्नित्व तो व्यवहार जैसे अग्नि की उपाधि अयपिंड तप्तायपिड है गोलक है लोहे का एक गोलक है गोला है वो अग्नि की उपाधि है तो उस उपाधि वाले को क्या बोलते है उसको अग्निश्द कर रहे हैं इस प्रकार आत्मा की उपाधि को आत्मा के भाषण में था आत्मा आत्म समय तो लिंगात्मा इत्यादि कहता, था जैसे आत्मा हृदय कहता, ये आत्मा शब्द का प्रयोग वो आत्मा की उपाधि होने से उसको भी आत्मा का गौण प्रयोग से प्रयोग कर दिया जैसे लोहे को भी अग्नि बोल देते हैं अग्नि रूपी उपाधि के कारण ठीक इसी प्रकार अग्नि की उपाधि है उसको भी बोला जाता है ठीक इसी प्रकार आगे स्मार लिंगात्मा हृदय बर्तते जैसे लिंगात्मा ने जीवात्मा लिंग विशिष्ट लिंग शरीर उपाधि वाला आत्मा जीवात्मा हृदय में रहता है तत्संचार्ग भूत नाड़ी ना हो तदेव स्थान उसके संचार करना उस आत्मा के घूमने फिरने का जो तो स्थान है नाड़ी है मार्ग है वो भी वही स्थान है आत्मा हृदय स्थान वाला है तो नाड़ियों का स्थान भी हृदय ही है तो के, कुछ योगियों का कहना था ना है कोई ठीक नहीं हुआ ये कहा अत्र अब वो नाड़ियों की चर्चा निकालते हैं अत्र अत्र अश्विनी हृदय इस हृदय में अतः हृदय एक दे, एक शतम एकोत्तर शतम यह जो प्रत्यक्ष है एक सौ एक नाड़ी विशिष्ट है कहना चाहते हैं कि टीका में दिखाते हैं नाड़ी नाम शरीर विधारक प्रसिद्धत्म भक्त विशेष हम एक लगाया नाड़ी ही शरीर के विधारक है नाड़ी ना हो तो ये सब टुकड़ा टुकड़ा होके पिखर जाएगा कुछ भी नहीं रहने वाला अस्थिस्तंभम स्नायुब्धम मांस सोड़ित लेपितम चरमा दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरी इसको ऐसा कहा खंबे है अस्थितंभम लकड़ी का खंबन हड्डी के खंभा है इसमें खड़ा है अस्थितंभम स्नायुब्धम अब ये भी एक टुकड़ा ये टुकड़ा है ये ऐसे ऐसे मुड़ रहा गिर नहीं रहा बांधा हुआ है जैसे रसी से बांधा जाता है उसमें दोनों टुकड़ों को मिलाया हुआ है स्नायु के द्वारा नाड़ी के द्वारा बांधा है।, है नहीं तो टुकड़े टुकड़े कहां पैरते अस्थिस्तंभ स्नायुब्धम मांस सोने लेपितम हड्डी खड़ा कर दी नसों से बांध दिया नाड़ियों से बांधा उसके बाद मांस और खून दोनों से मिला करके लिपाही कर दी सोड़ित ले, ले तो कौन ले से दिया है। पात्रम है ये। ऐसा करके कहा गया इसको तो जाते है। ये कहना चाहते नाड़ी राम नाम शरीर विधारक प्रसिद्धत्वेषण विशेष तरह एक असतम इत्यादि में एक शब्द क्यों है नाड़ी जो है शरीर का विधारक है अगर नशे न हो नाड़ियां न हो शरीर बिखर जाए उसी से बड़ा हुआ जगह जगह जग उसी ढंग से बाधा है जो कि मुड़ रहा है चल रहा है फिर रहा है सीधा होता है मुड़ जाता है तो नाड़ी के काम है सब ये तत्त जो विशेषण लगाया है ये इसके लिए की नाड़ी जो है शरीर के विधारक है प्रसिद्ध है ये दिखाने के लिए ये शब्द का प्रयोग कर लिया ये कहा तस्य पश्च पर भाष्य न व्याख्यातम ये तद का व्याख्या भाष्यकार ने नहीं किया ये पश्च है सभी जानते हैं नाड़ी। मैने शरीर का विधारक मुख्य रूप से नाड़ी है ये होने से भाष्यकार ने व्याख्या नहीं दी ये एक एक नाट्य शाखा नाट्य शतम शतम भो एक सौ एक मुख्य नाड़ी हृदय में है उनके एक एक नाड़ी का एक एक का दिपसा करके बोल रहे एक एक करके उन नाड़ियों का एक एक नाड़ियों का शाखा ना जो शाखा नाड़ी होंगे कितने होंगे सतम सतम भवती सतम सतम भवत भवंती सौ सौ हो जाते हैं एक एक का सौ सौ कर दस हजार दस हो गए ऐसे थे इसलिए कहा तासाम इत्यादि भाषा में कहा तासाम सतम सतम एक एक प्रधान ना क्या भेदहा ताशाम प्रधान उनका क्या होगा सौ सौ भेद हो जाते एक एक का प्रधान नाड़ियों का भेद सौ हो जाएंगे प्रधान नाड़ी अक्षय थे उनसे विशेष बन जाएंगे प्र... शाखा नाड़ी निकलेंगे सौ सौ ऐसे भेद हो जाएगा ठीक है तथा सतोत्तरम आयुतम सतो शाखा नाट्य अभियान शाखा नाड़ी कितने हो जाएंगे शतोत्तर अयुतम शतोत्तर आयुतम हो जाएगा सौ अधिक है जिस अयुत में अयुत माने दस इकाई दहाई सैकड़ा हजार जो पढ़ते हैं ना संस्कृत में पढ़ना हो तो कैसा पढ़ना पड़ेगा एकम दस शतम सहस्रम, अयुतम तथा दस हजार को अयुत बोलते हैं। लक्षम, लक्षम है लक्ष्मतम न्यूत बोलते हैं दस लाख को। कोटिदर भूतले बच वृंदम खरबो निखरवश्च संख्या शंख पद्म अंतम मध्यम पर अर्धम च यथाक्रम आता है दस वृद्धिया यथाक्रम दस दस कमा करते चलना एक बोलेंगे उसके बाद दस बोलेंगे दश फिर शतम सौ उसके बाद सहस्रम हजार उसके बाद अयुतम ऐसा हो उसके बाद लक्ष्यम अयुद के बाद लक्ष्य आ जाएगा चाहिए कोटी अर्बुदा कोटी बोलेगा को, उसके बाद अर्बुद बोलते हैं, दस कोटी आदि को अर्बुद उसके बाद बृंदम उसके दस गुना बृंद उसके बाद बृंदम खरव फिर खर्व बोलेंगे फिर निखर्व से और संख पद्मी संखलेंगे फिर पद्म संख बोलेंगे फिर सागर बोलें, बोलेंगे और अंत्य मध्य परार्थ अंतिम संख्या परार्ध है आदि संख्या एक है और अंतिम संख्या परार्थ होता है ऐसा कहा है संस्कृत की गिनाई ऐसी होती है इसलिए यहां अयुता दस हजार को ये तत शतरम आयुतम सौ उत्तर में है जिसका अधिक है ऐसा अयुत दस हजार दस हजार एक इतने हो जाते गए शाखा नाड़ी नाम से प्रत्येक फिर एक एक करके उन शाखा नाड़ी में जो दस हजार एक सौ हुए हैं प्रत्येक सप्त सहस्त्राणी द्वि अधिक सत्तर जिसमें है ऐसे हजार बनाने सहस्त्राणी प्रतिशाघाट्य प्रत्येक में दो अधिक द्व अब सप्तति सहसा सत्तर हजार दौ अतर हजार बहत्तर हजार प्रतिशा नाटी होते हैं अच्छा इति इति पदस्या प्राधान्य सहस्राणी तेर सा वेगा तयाष्ट अरे तया, देखो ये जो तो संख्यावाचक शब्द होते हैं कभी संख्ये को बताते हैं कभी सं शं... ये संख्या को बताते हैं ऐसी स्थिति है संख्या माने कभी संख्या को बताएंगे कभी संख्या माने संख्या वाला व्यक्ति को बताएंगे पंच ब्राह्मण आग क्षण बोलेंगे तो वहां पांच ब्राह्मण में चल जाए ऐसी स्थिति हो जाती है तो जब संख्य में होगा एक कहना चाह रहे टीका में टीका में यही कहना चाहते हैं कि सप्तति इति पद से जो सप्तति पद है संख्या प्राधान्य जब संख्या की प्राधान्य यदि मानेंगे संख्या प्राधान्य मानेंगे तो पहले वाला समाज ठीक है द्वासप्त द्वासाणी हो बजाएगा, और संख्या प्रधान यदि मानेंगे तो क्या होगा उस स्थिति में संख्या प्राधानते सहस्राणी इत्या तेरह सामानाधिकरण होगा इसके साथ में जो सहस्राणी के साथ में द्वासप्तिक का समानाधिकरण नहीं हो पाएगा सहस्त्राणी बहुवचन और द्वार सप्तति एक वचन समानाधिकरण नहीं हो पाया समास होना तो मुश्किल है समास तो होता है बहुब्री समाज है संख्या या बेहस में दूरादि का संख्या संघ्या ऐसा सूत्र है उसके द्वारा समास होगा बहुब्री तो संख्यावाचक का संख्या संख्या का संख्या के समास होता है इत्यादि को बोलता है तो संख्या प्राधान्य प्रधान मान्य पर सहस्त्राणी से तेरह समानित करने द्वास एक वचन है असहस्त्राणी बहुवचन है तो समानित कर समान विद्य नहीं हो पाए न होने से तो क्या होगा षष्टया तो इसलिए षी करके व्याख्या करते हैं या किसान कार शास्त्र वी ये देखिए इस तरह से लेते हैं हजारों का दो हजारों का बहत्तर बहत्तर ऐसा बोलते हैं ये एक आतिशाखा आगे है प्रतिशाखा नाड़ी शास्त्री प्रतिशाखा प्रति प्रति नाड़ी शतम इत्यादि है तो इसके लिए बोलते हैं शाखा निर्गता अल्प शाखा प्रतिशाखा मूल से निकली हुई को तो शाखा बोलेंगे और शाखा से निकले हुए जो है वो वो प्रतिशा है वो अल्प छोटे हैं पतले हैं वो उनको प्रतिशा कहा गया है जो बहत्तर बहत्तर हजार हो रहे थे प्रत्येक वो प्रतिशा है शाखा नहीं है प्रतिशा है एक द्वासप्त इतना विकसार्थ महा द्वास में विक्षा मानना द्वासपी इसमें विक्सा का अर्थ बताते हैं प्रति प्रति करके कहा द्वार सप्तति द्वार सप्तति करके जो कहा था सहस्राणी भगवती में द्वार सप्त जो बीपसा दर्जा दो बार बोला उसके प्रति के द्वारा निकालते आता निकाल दिया प्रति प्रती कहा प्रति प्रति नाड़ी सतम माने प्रत्येक नाड़ी को प्रति प्रति नाड़ी बोलेंगे बीपसा में द्वित हो जाता है नित्य विपक्ष सूत्र है आवीक्षण अर्थ द्योती और विपसा द्योतित होने पर दित्त्य होता है स्मारम स्मारम इत्यादि लोगों भी है नित्यपी शुद्र लघुमय है स्मारृति पशुपति मात पाया बोयो निज गुरुपोजुनि सब दीक्षा करके बोला हुआ स्मरण करके कर स्मारम स्मारम याद कर करके जन्म जनिमृति भयम किसको याद जन्म वृत्ति के भय को याद करके जात निर्वेद वृत्ति ही वैराग्य उत्पन्न हो गया वैराग्य वृत्ति पैदा हो गई ध्याम ध्या पशुपति मकाकांत अंतर निषणम पशुपति उमाकांतम निषणम ध्याय नी निपूर्वक सब धातु से निष्ठा करके निषन्न बना दिया निरंतर भीतर रहने वाले जो उमा कांता हैं उनको ध्यान कर करके पशुपति को ध्यान कर करके पायम पायम स्वपद स्वपदी परमानंद पीयूष धारा पी पी करके पापाने से पायम पायम बना रखा है पी पी करके परमानंद शपद ही तुरंत चल्दी पी पी करके परमानंद अमृत को पी पी करके आ राम भूयो भूयो निज गुरु पदम भूज नमामी बार बार भूयो बार बार अपने गुरु के चरण कवल में नमस्कार करता हूँ कहा? अच्छा। उसी में टिप्पणी में है नित्य पीछे टिप्पणी दी हुई है गोरखपुर वाले पुस्तक में आप लोग पढ़ते हैं टिप्पणी तो देखते नहीं है क्यों अछूत रखना होता है उसी में टिप्पणियां बहुत काम के हैं जगह जगह देखना चाहिए गुरुपुर पुस्तक में देखना मिल जाएगा नित्य पीछे उत्तर प्रखंड में है मिल अच्छा तो द्वासप्त इत द्वासप्त इतना बीपात महा प्रति प्रति ये करके बताया प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ियों शास्त्राणी ये भाषिका ने बता दिया विप्सा करके कहा प्रत्येक नाड़ियों का संख्या से प्रधान नाड़ियों के माध्यम से हजार हजार हो हैं ये कहा आगे बोला जाते है प्रति प्रति नाड़ी नाम नाड़ी शतम इति अंतरम एक एक कसा प्रति प्रति नाड़ी शतम में एक का बहत्तर पत्तर हजार एके का, एके एक देना चाहिए एका। प्रति -प्रति एक एक-एक नाटिया प्रतिशागा नाड़ी नाम प्रतिशागाड़ी कितने हो जाएंगे द्वासप्त सहस्त्राणी भवन थी प्रत्येक नाड़ी बहत्तर हजार वायु हो जाते हैं प्रत्येक सौ डिगले हुए थे जो मूल लाड़ी से निकली हुए जो सौ थे उनका दस हजार बने थे उनका प्रत्येक का हजार हो जाता है क्या तथा मूल शाखा प्रतिशाखा नाट्यो तो मिलुत्व अब अब उनमें मूल मूल लाड़ी जो 101 सौ एक और प्रतिशाखा नाड़ी जो थे शाखा नाड़ी जो थे दस हजार वो भी मिलाना पड़ेगा दो बार गुणा करके आपने जितना टोटल निकाला उसमें मूल को मिलाइए आप मूलनाड़ी और शाखा नाड़ी उसको मिलाएंगे मिलित मिला करके द्वासप्त कोटियो अब कितना होता है बहत्तर करोड़ द्वासपी कोटियो बहत्तर करोड़ हो गया द्वासप्त लक्षणी और बहत्तर लाख ठीक है और दस सहस्त्र दस हजार ठीक है और सतम दो सौ एकाच नाड़ी एकाच नाड़ी एकाश भगवंती दृष्टव इतना पूरे टोटल हो जाते हैं देखना चाहिए ये समझना चाहिए इतने नाड़िया हैं हमारी शरीर में ये कहा नाड़ी रूप इस प्रकार नाड़ी को का कथन करके नाड़ी द्वितिया का बहुवचन नाड़ी रूप नाड़ियों का कथन करके बनश तत्साह इन नाड़ियों में ब्यान भावी करता है आशु ब्यानशर थी ये बोलना चाह रहे हैं बयान वायु के तो वही स्थान है जो नाड़ी है इतने नाड़ियों में घूमता है ब्यान वायु ये कहना चाहते हैं आशु इत्यादि कहा था आशु नाड़ीशु ज्ञानो वायु शरती भाष्य ने कहा था ज्ञान क्यों कहा था व्यापना भ्या, पूरे शरीर को व्याप्त करता है इसका रहने का एक एक देश नहीं है पूरे देश सर्वदेश है इसलिए इसको कहा ब्या व्यापनाथ ज्ञान करता है सब पूरे शरीर इसलिए ज्ञान कहा उसको कहा गया ठीक है नाड़ी इतनी पतली है उसमें ज्ञान वायु को स्थूल होना चाहिए इतनी पतली नाड़ी में रहने वाला कैसे व्यापक बनेगा यह शंका आ गई ये शंका है सूक्ष्मासु नाड़ीशु विद्यमान से बहनश्य सूक्ष्म नाड़ियों में रहने वाला जो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख नाड़ियों में विचरण था। करता है जो बयान भ्या... बहाली सूक्ष्म नाड़ियों में वाला बयान कहा कथम व्यापक व्यापकता कैसे बयानों व्यापना भाषी आपने व्याप्त करता है शरीर को इसलिए उसको बयान कहा कैसे व्यापकता होगा वो तो एक छोटा सा होगा सीटी की तरह उससे उससे भी छोटा कुछ होगा अणु भी समान होगा सूक्ष्म नाड़ी सूक्ष्म है उसके भीतर घूमना है कितना बड़ा घूम पाएगा उसने तो वो शरीर को व्याप्त कैसे कर जी जिस देश में होगा उसे एक देश में होगा तो पैर में पहुंचेगा तो सिर में नहीं है सिर में गया तो पैर में नहीं है नाड़ी में तो पूरे व्याप्त कैसे होता है ये हो तो इसके उत्तर में कहते हैं कहते हैं नाड़ी नाम सर्वदेह व्याप्त है तत्थापि तत्व व्याप्ति नाड़ी पूरे शरीर में व्याप्त है तो उसके नाड़ियों के माध्यम से नाड़ी में रहने वाला ब्यांगा भी सभी शरीर में व्याप्त होना संभव है जैसे सूर्य एक देश में दिखता है फिर भी अपने किरणों से सर्व देश को व्याप्त करता है ठीक इसी प्रकार जैसे सूर्य अपने किरणों के माध्यम से व्याप्त करता है उसी प्रकार वायु नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त है दृष्टांत दिया भाष्यकार सूर्य का दृष्टांत दिया आदित्यादिश्यादि कहा था अच्छा <coughs> ठीक है देखें या था यथा आदित्य विनिर्गत्य रश्म जैसे आदित्य से निकल करके जो रश्मिया हैं किरणें हैं आदित्य निकलकर निकल कर जो रश्मिया है सर्वतोगत सर्वत्र गाय हुए होते हैं तथा हृदयात सर्वतोगाड्य हृदय से सर्वतोगामी नाड़ी नाड्या, नाड्या है ऊपर नीचे दाया बाया सर्वत्र शरीर में फैले हुए नाड़ी नाड्य जो नाडी या ताभी उन नारियों के द्वारा यदि योजना ज्ञान व्याप्त होती ज्ञान ज्ञान वायु सर्व शरीर को व्याप्त करता है ऐसी योजना कर देना यह कहा सामान्य ना सर्व शरीर व्याप्त विशेष स्थान था। सामान्य रूप से ज्ञान वायु पूरे शरीर में पाया जाता है और विशेष रूप से विशेष स्थान क्या है मर्म स्थान है कंधस्थान है और संधि वेला जो तो प्राण अपान की संधि श्वास रोका हुआ समय है वो विशेष स्थान हो जाता है ब्यान वायु विशेष बताना चाहते हैं इसलिए भाषण कहा संधि स्कूल प्राणापान मध्य कर्म करता हो जाता है विशेष रूप से यहाँ यहाँ मिलेगा संधि कहा प्राण एक तो संधि स्थान आदि में है और दूसरी बात प्राण अपान के संधि काल में भी ज्ञानवायु की दिखाई पड़ती है विशेष रूप से ऐसे तो प्राण इत्यादि कहा निश्वास निश्वासो प्राणापान वृत्ति उच्छ्वास को प्राणवृत्ति बोलते हैं जो ऊपर के आता है श्वास उच्छ्वास और निश्वास जो नीचे को जा रहा है उस समय अपान वृत्ति बोलते हैं प्राण पानयर उच्छ्वास निश्वास प्राणापान पान वृत्ति और जो उच्छ्वास निश्वास दो है ऊपर और नीचे करना प्राण उसको एक प्राणवृत्ति बोलते हैं उसको अपान वृत्ति बोलते हैं जो बाहर आता है तो प्राणवृत्ति भीतर की तरफ खींच रहा है अपान वृत्ति बोलते हैं वो वायु का उसमें दोनों का वृत्ति और अभाव अभावे दोनों वृत्तियों का अभाव काल में श्वास खींचा भी नहीं जा रहा है छोड़ा भी नहीं जा रहा है इस जो बीज काल है, भी नहीं है और पूरक भी नहीं है कुंभक काल है ऐसी स्थिति है ऐसे काल में ब्यान वृत्ति और उद्भवती इत्यथा वृत्ति का उद्भव होता है कैसे तो आगे दृष्टान्त बताते वीरेवत इत्यादि कहा कर्म कर्मकर्ता भवती कहा वर्षा कर्म करने वाला होता उसका उस श्वास छोड़ते हुए भी कोई भोजन आदि उठा नहीं सकते विशेष भोजन और रोकते मैंने इसमें श्वास लेते समय भी नहीं हो सकता रोकना पड़ता है, है, है। काम करता वहां एक आधार ठीक है अथा यह प्राणापान संधिना ऐसा छानदे में आया क्या है प्राण और अपान की जो संधि काल है उसको कहते हैं ज्ञान ज्ञान बाई की चर्चा ऐसे की छादो के अर्थात प्राण अपान यह प्राणापान है संधि प्राण और अपान की जो संधि है जो संधि या संधि संधि शब्द तो पुलिंग है संस्कृत क्योंकि की प्रत्यंत तो शब्द जितने भी होते हैं पुलिंग में होते हैं वो की प्रत्यंत तो होते एक और सूत्र लगता है संपूर्व धात तो उसकी कर संधि बनाते हैं आदि यादि होते हैं की है। यह संधि संधि ऐसा कहा है जो प्राण और प्राण की संधि अवस्था है, है वो ब्यावायु है ऐसा में कहा है अच्छा यदि उत्तरा ऐसा कहने के बाद और भी बोला है वो उस मंत्र में इतना बोल के नहीं छोड़ा यह प्राणापाण संधि सब्याण इतना है। आगे और बोला उस मंत्र के सामने में क्या बोला है यानी बीरिंती कर्माणी बलवता पुरुषेण साध्या आयमनादिनी तानी अप्राणन अन, अन, अन करोति इति तरोक्त है ऐसा कहा है जितने भी वीरशाली कर्म होते हैं ओजन वाले कर्म होते हैं वीरिवंती कर्माणी बीरी वाले ताकत लगने वाले कर्म होते हैं कर्म करना होता है बलवदा पुरुष बलवान पुरुष के द्वारा ही ऐसे होंगे जो कर्म सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता ऐसा कर्म होंगे वह कर्म धनुर् आयमाग्री जैसे धनुष उठाना है जैसे रामचंद्र जी ने उठा दिया था जनकपुर को उठा दिया था सामान्य व्यक्ति दस दस लगे कुछ उठे उठाने हो धनुर आय धनुष को खींचना आदि काम को बड़े बड़े धनुष उसको खींचना आय मन कर रहा खींचना धनुष्य आदि काम है बड़े बड़े काम है प्राणी उन काम कर्मों को अप्राणन अनपान बिना प्राण किए बिना अपान किए माने श्वास को खींचना भी नहीं छोड़ना भी नहीं ऐसा की होता है करवती वो व्यक्ति में श्वास को रोक करके करता है छोड़ता भी नहीं खींचता भी नहीं खींचने का नाम छोड़ने का ना। प्राण है ये दोनों नहीं करता है यदि रूप है ऐसे छोड़ में यह कहा का इस तरह से प्राण अपान और व्यान समान चार वृत्ति की चर्चा हो गई प्राण स्वयं नाशिका के माध्यम से चक्षु और सूरत्र में बैठ करके काम कर रहा है देखने सुनने आदि काम करता है ज्ञान इंद्रिय बन के काम कर रहा है पांच सात सप्तार से निकलते बोले ज्ञान इंद्रियां पैदा हो जाती है काम करता है अपान ओ, पायु और उपस्थान रखा हुआ मलपुत्र करने कर के लिए और समान नाभि प्रदेश में बैठकर के खाया पिया को समान भाव से वितरण करने का काम कर रहा है ठीक तीन हो गए चौथा ब्यांग की चर्चा हो गई अब एक रहेगा उदान वायु अब उसकी चर्चा करने जा रहे हैं मंत्र आगे अथई क्योर धरई अथई क्योर धर उदान पापम मनुष्यलोकम एक वृत्ति रह गई प्राण की अपने कोई पांच विभाग करके काम करता है बोले चार विभाग तो हो गया अब एकगा उदान वृत्ति अतः एक ऊर्ध्सन यहाँ लगाना पड़ेगा ऊपर होता हुआ एक अया नाट्य ऊर्ध्व संघ हृदय में एक सौ एक उनमें से एक नाड़ी सुषुम्ना नाम की नाड़ी ऊपर गई हुई है कठोर आदि में चर्चा अब पढ़ा आया है सतिका हृदय नाट्य तासाम मूर्धानम अवैध का वो एक एका नाड़ी ऊपर की तरफ्व संघ उस नाड़ी के बाद एक नाड़ी के माध्यम से ऊपर होता हुआ उदान बाबू सुसुमना नाड़ी के माध्यम से ऊपर होता हुआ उर्ध ऐसा लगाना पड़ेगा संघ ऊपर होता हुआ कौन उदान एक नाड्या उर्ध अप उदान उदाह एक नाड़ी के द्वारा ऊपर होता हुआ माना उदान वायु क्या काम करता है जब तक जीवन चल रहा है तब तक तो चुंबक का काम करता है इसको नीचे पतन होने नहीं देता कंठदेश में रहता है तब तक कहा है कोष ने समारो नाभि मंडले उदान कंठदेशान सर्व शरीर का ऐसा चर्चा है जब तक जीवन वृत्ति चल रही है जीवित है व्यक्ति तब तक कंठदेश में रहता है और वो चुंबक का काम करेगा अपान वायु नीचे, नीचे खींच करके इसको लुड़का ले नीचे अपान वायु नीचे चुंबक का काम कर रहा है नीचे खींच रहा है उदान वायु ऊपर खींच रहा है इसलिए लटक के बैठा हुआ है नहीं तो यह तो उड़ जाता है अपान वायु न होता उदान वायु उड़ा के ले जाता है इसको और उदान वायु न हो तो अपान वायु नीचे गिरा देता है इसको ऐसे इसको नियंत्रण करके रखा हुआ है दोनों तरफ सुम्बक के काम कर रहे हैं अपान और उदान जीवन काल में तो कंठ देश में बैठ करके काम करेगा इसको ऊपर की तरफ खींच के रखेगा जो भी अपान वायु के द्वारा खींच के गिर न जाए और जब मृत्यु काल आ जाए तब यह का उस अवस्था की बात है था एक आया अनंत उदान की चर्चा है एक आया उर्धवासन उदान एक नाड़ी के द्वारा मतलब सुसुमना नाड़ी जो मुख्य नाड़ी है हृदय देश में एक सौ एक उनमें से एक नाड़ी है सुसुमना नाम की नाड़ी जो मुर्धा के तरफ जाकर के पहुंची हुई है मुर्धा को भेदन करके आगे निकली हुई है उस नाड़ी के माध्यम से उर्ध्वासन ऊपर होता हुआ ये उदाहरण पुण्य और पुण्य नहीं अब जैसा कर्म होगा जिसका उसके आधार पर पुण्य कर्म हो तो वो जीवात्मा को पुण्य लोग स्वर्ग आदि लोग ले जाता है माना अंतिम अवस्था में काम करता है उदाम वायु ये कहना चाह रहा है पापे न पापम लोकम नहीं दी योगा अगर पापी हो तो उसको पाप पापी होने माने नरगादि योनी को ले जाएगा योगु काम करता उपाध्यामे वगर पापुण्य बराबर हो किसी का तो मनुष्य लोकम नहीं थी मनुष्य लोग को ले जाएगा वह पापुण्य बराबर हो तो मनुष्य लोक प्राप्त कराएगा वो अंतिम अवस्था में काम करने वाला उदाहरण होता है ये कहा उदाह उदाह से प्राण काम करेगा ये बताया भाष्य में कहते हैं अथ यातु तत्र एक शता नाम नाड़ी नाम मध्य जो हृदय में एक सौ एक नाड़ी करके आई चर्चा है उनमें से एक नाड़ियों से में से ये कहा त्र अथ या तो जो तो प्रसंग बदल रहे हैं उन लाड़ियों में से फिर चलना है हमको तत्व माने हृदय देश में एक शता नाम नाड़ी नाम मध्य जो हृदय देश में एक सौ नाड़ी एक सौ एक नाड़िया हैं एक सौ एक है मुख्य नाड़ी उनमें से उर्दगा सुसुमना क्या नाड़ी एक नाड़ी ऊपर की तरफ गई हुई है जिसका नाम हमें सुसुमना करके बोलते हैं सुसुमना नाड़ी जिसको बोलते हैं तो हमारे यहाँ ईड़ा पिंगला सुसुमना करके तीन नाड़ी की चर्चा करते हैं अभी चल रही है अभी सुषुमना चल रही है और अभी ये पिंगला चल रही है ऐसा बोलते हैं माने सुषुमना के समय में दोनों नाशिका से बराबर श्वास का आवागमन होगा जब शांत अवस्था हो उस काल में दोनों नाशिका क्षेत्र से श्वास आता और सुषुम काम करती है उस काल अच्छा तो ये कह रहे हैं अथ माना अनंतर या तू जोर तक एक शता नाड़ी नाम मध्य जो हृदय दे देश में एक सौ एक नाड़ी है उनके मध्यमघा ऊपर की तरफ गई हुई है कौन सुना जिसका नाम सुसुमना है ऐसी नाड़ी नाड़ी, तया उस नाड़ी के द्वारा या, या, ये मंत्र का एक तया एकयाध्वसन ऊपर होता हुआ कौन उदाहरण उस नाड़ी के माध्यम से ऊपर होता हुआ अंतिम समय है वृत्ति काल की बात है उस काल में ऊपर होता हुआ बायु, उदानो बायु, आपात आपात तलमस्तक वृत्ति पैर से लेकर के सिर तक उसकी वृत्ति है पूरे खींच करके ले जाएगा यह स्थिति है वृत्ति है, ऐसे होते हुए संचरण संचार करता हुआ पुण्यन कर्मणा शास्त्र विहिदे न पुण्यम लोकम देवाधिस्थान लक्ष्मी प्राप यति कहा पुण्यकर्म यदि किया हो व्यक्ति ने उस जवाब जीवाने तो उसके पुण्य कर्म के माध्यम से शास्त्र विहित कर्म को पुण्य कर्म कहते हैं तो ऐसे की कर्मों के द्वारा पुण्य स्वर्ग हैं देवादिपस्थान देवादिस्थान लक्षण जो है नाप्रापण धातु है प्राप्त करवाता है स्वर्ग आदि को देवताओं का स्थान स्वर्गादिलोक प्राप्त करवाता है यदि पुण्यकर्म किया हो तो आगे संचरण पुण्य कर्ण शास्त्र में पुण्य लोग को हो गया पापे ना तब विपरीत है ना पुण्यकर्म नहीं है जिसके पास पाप कर्म है जिस बात माने पाप किया हो पापे ना तब विपरीत है न पुण्य विपरीत है ना पुण्य से विपरीत हो उसके द्वारा पापम पापम माने यहाँ पाप ने पाप का फलभोग नरक है पापम माने नरकम तिर तिरेप्यो नदी लक्ष्मण तिर क्यों नहीं पशु आदि क्यों नहीं जाना पशु आदि को तिरे क्यों बोलते हैं टेढ़े चलने वाले होते हैं तीरसा आहार होता है आहार तीन प्रकार का आहार होता है मनुष्यों का आहार ऊपर से होता है वृक्षों का आहार नीचे से होता है और पशुओं का आहार सीधा जाता है सीधा तिरेक योनिया तिरेक योन आदि लक्षणों जो तीर्क योन आदि पशु आदि लक्षण है उसको प्राप्त कराते हैं पापकर्मी पापियों को कहा कौवा कुत्ता आदि योनि में जाना है उभाभ्याम सम प्रधानाभ्याम दोनों के दोनों बराबर हो गौण प्रधान नहीं सम्रधान जैसे दर्श मूर्णवास या सम प्रधान होते हैं दोनों बराबर मिलकर के काम करेंगे स्वर्ग देंगे एक से काम नहीं होगा सम होते हैं इसी प्रकार यहां भी बराबर हो दोनों प्रधान गौण मुख्य नहीं एक मुख्य एक गौण नहीं दोनों बराबर हो पुण्य भी जितना पुण्य हो उतने का प्रधानाभ्याम उभाभ्याम पाँ पाँ ऐसे पुण्यपाप दोनों के द्वारा ऐसे किया हो किसी ने बराबर कर हो तो ये मनुष्य लोकता है उत्तर आहो केल उत्क्रमते कथम बाह्यम अभिदत्ते कथम अध्यात्म अभी इतना बाकी है तो केल उत्क्रमते वाले का उत्तर दिया जा रहा है किसके द्वारा उत्पक उदान वृत्ति के द्वारा उत्क्रमण करता है जीवात्मा को लेकर चला जाता है प्राण एक ये इधान उदान उदान वायु के स्थान बताते हुए केन उत्क्रमते इत्यस्य उत्तर के उत्क्रमते प्रश्न था उसका उत्तर दिया जा रहा है प्रश्न कहते हैं उत्तर देते हैं कहा या तु इत्यादि कहा उपाभ्या सम इत्यादि धिक्य देवलोकम पापाधिक नरलोक न्याख्यात सम प्रधान होने से मनुष्य लोक की प्राप्ति होती है कहा है पाप पुण्य बराबर होने पर मनुष्य लोक इससे इत्यास सिद्ध हुआ कि यही सिद्ध होता है पुण्य अधिक होने से सर्वलोक पाप ज़्यादा होने से नरलोक होता है ये पहले जो कहा वो सिद्ध हो जाता है ये कहा ये बता रहे हैं अने ये वाक्य के द्वारा सम उभाभ्याम सम्रदाभ्याम ऐसा वाक्य जब आया इसे मनुष्य की प्राप्ति होनी है तो इस वाक्य के द्वारा इसे कर दिया पुण्यादि के देवलोकम पापादि के नर्वलोकम यही सिद्ध हो जाता है पर वो प्राण इसको उदान रूप से ले जाएगा स्वर्गलोक और पाप आदि होने पर नर्व ले जाएगा यदि पूर्व व्याख्या अनुभवती पूर्व व्याख्या हो जाती है पहले इसको व्याख्या करना ठीक हो जाता है एक नंबर पुण्य ने इत वजनम पूर्व व्याख्यात होती है उंगली पहले व्याख्या होनी चाहिए ये हो हो गया समय रखते ओम एक भद्र कर्णे भद्रं पशे मजरा स्थिर